तक्षुर्देव पुस्ता शुक्रमु पश्येम शरद शत जीव शरद श्रृणुयाम शरद शत प्रभा शरद शतम अदीना श्याम शरद शत भूयश्चर शताक्षु वह ईश्वर चक्षु सबको सदा सर्वत्र देखने वाला है देवहितम विद्वानों का हितकारी है दिव्य गुण वाले पदार्थों का हितैषी है पुरस्तात सबसे पहले से सृष्टि के आदि से विद्यमान है सबका कारण वही है शुक्रम सबका निर्माता और शुद्ध स्वरूप है उच्च पहले से चलता आ रहा है अर्थात प्रलय के पूर्व विद्यमान है ऐसे उस दिव्य स्वरूप वाले ईश्वर के साथ शरदा शतम् पश्चिम हम सौ वर्षों तक देखते रहें शरदा शतम् जीवे सौ साल तक जीते रहें शरदा शतम् श्रेणुया माँ सौ वर्ष तक सुनते रहें शरदा शतम् प्रभ्रभा सौ वर्ष तक उपदेश करते रहें बोलते रहें अधीना श्याम श्रदा शतम् सौ वर्ष तक अधीन होकर के रहें भूयश सरदा शताब और सौ साल से अधिक भी जीते रहें देखते सुनते रहें हमको क्या करना चाहिए और किस रूप में करना चाहिए इस बात का मंत्र में संकेत किया है उपदेश दिया है हमारी स्वाभाविक इच्छा रहती है हम 100 वर्ष या नहीं सदा जीते रहें सभी प्राणियों की यही इच्छा रहती है हम जीवित रहें किंतु जीवित रहें तो किस लिए रहे ये स्पष्ट नहीं रहता है जीते रहें ये तो स्पष्ट दिखता है आपको कैसा लगता है जीते रहें या नहीं जिए जीते रहे इतना तो दिखता है लेकिन यहां जब प्रश्न आता है किस लिए जीते रहे तो यहां से अस्पष्ट हो जाता है तो किस लिए जिये वही बताया इसमें हा सुख लेने के लिए ये भी सामान्य हो गया क्योंकि सुख एक का नहीं है दो तरह के सुख हैं हां यहां तक नहीं जाते हैं सुख लेने के लिए तो जीते हैं पर किसके सुख लेने के लिए जिए देखते रहें सुनते रहें बोलते रहें, सारी हमारी जन और कर्म इंद्रिया सब ठीक ठाक रहें ये तो हम समझते हैं इतना जानते हैं किंतु किसके साथ किससे संबद्ध होकर के देखते सुनते जानते रहें ये नहीं समझते हैं यह बात समझ में नहीं आती है अकेले देखते सुनते जानते रहें यह तो आती है समझ में और किसी के साथ मिलकर के देखते सुनते रहें ये नहीं होता है हम किसी को देखते रहें जानते रहें ऐसी बुद्धि होती है लेकिन ये हमारा देखना सुनना जो हो स्वतंत्र रहे ऐसी हमारी मान्यता रहती है इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जैसे कई उदाहरण बनेंगे इसके आप छत पर खड़े होकर के नीचे वाले को देख रहे हैं तो ऐसा देखने में अच्छा लगेगा लेकिन नीचे वाले को नहीं लगता है अच्छा आप नीचे रहें कोई ऊपर से देखता रहे तो ऐसा देखना अच्छा नहीं लगेगा आप ऊपर वाले को देखें तो ये अच्छा नहीं लगेगा बस में जाते हैं ना तो बीच वाली सीट लेते हैं खिड़की वाले लेते हैं क्यों लेते हैं दीवार की तरफ वाली लेते हैं ना ऐसा क्यों करते हैं नहीं केवल हवा नहीं कारण होता है बाहर भी कारण नहीं होता है बीच वाली सीट में सबकी के साथ क्या होता है हर समय धक्का मुक्की होता है रहता है दीवार वाली सीट में कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है बीच वाले को तो कोई भी आता है थोड़ा सा खिसकना जी थोड़ी सी मैं भी बैठ जाऊँ ना करते रहते हैं ना तो जो सबसे बाहर वाला है उसको तो कोई भी खिसकाता है फिर उसके बीच वाला है उसको भी खिसकना पड़ता है थोड़ा सा इधर हो उधर हो लेकिन जो दीवार के पास है वो नहीं जाएगा ना कहीं उसको कोई नहीं कहेगा खिसको थोड़ा सा इसको दोनों को खिसका देता है तो इस कारण से कोई मुझे छेड़े नहीं हैं ऐसी जगह हम ढूंढते हैं ऐसी स्थिति हम ढूंढते हैं कोई मुझे छेड़ने वाला नहीं वो मेरे से ऊपर नहीं होगा कोई इस कारण से चुन करके हम ऐसी जगह लेते हैं बस में हो पहले खिड़की तरफ लेंगे यानी दीवार के तरफ लेते हैं जहाँ कोई दूसरा नहीं छेड़ेगा ऐसी कहीं भी देख रहे होते हैं तो हमको कोई देखता है तो बहुत बुरा लगता है लेकिन हम छिपके भी देखते रहते हैं वो हमको बुरा नहीं लगता है तो देखने सुनने जानने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है ये स्वतंत्रता पूर्वक है स्वतंत्र रूप होकर के हम देखे सुने जाने ये हमारी प्रवृत्ति रहती है तो यही प्रवृत्ति क्या है हमारे की लेकिन वास्तविकता नहीं है ऐसी इसमें दोष है हमारा स्वभाव जैसा है ऐसा संभव नहीं है हम देखते रहे हमको कोई नहीं देखे ऐसा हो नहीं पाएगा सबसे बड़े यदि होते तब हो जाता ऐसा लेकिन अपने से जब ऊपर है कोई तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि हमको कोई नहीं देख वो नहीं देखे हम देखते रहे हम सबको देखते रहे हमको कोई नहीं देखे ये केवल वो, वो सोच सकता है मान सकता है जिसके ऊपर और कोई नहीं है लेकिन जिसके ऊपर है वो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता है हुँ? हाँ यही होगा इसी कारण से क्या हुआ डर लगता है फिर विरुद्ध मान्यता बनी हुई है ना ये मिथ्या ज्ञान है तो इसीलिए कहा गया कि ऐसा नहीं हो पाएगा हम ये जो सोचते रहते हैं दिन रात की मैं स्वतंत्र होकर के देखूं सुनूं जानूं यहां तो चल जाएगा यहाँ भी वैसे नहीं चलेगा प्राय बस में हर बार तो सीट मिलती नहीं खिड़की वाली रेल में भी नहीं मिलती है यहाँ तो संयोग से मिल गया तो ठीक है इसीलिए धक्का होती है तो सीट मिल जाएगी किनारे वाली जरूरी नहीं है संभव नहीं है यहाँ तो लोक में तो संभव नहीं है लेकिन ईश्वर के साथ तो बिल्कुल संभव नहीं है हमको ईश्वर नहीं देखे ऐसा कभी संभव नहीं होगा कारण बताया तत्चु वो है ही देखने वाला उसका स्वरूप ही क्या है दृष्टा सबको देखना है यानी कि जैसा हम सोचते हैं ना जैसा हम मानते हैं अपने लिए मैं स्वतंत्रता से सभी को देखता रहूं, तो ये सामर्थ ईश्वर में है यही सामर्थ ईश्वर में है अपने में नहीं हम केवल सोचते हैं तो अपने लिए ये संभव नहीं है लेकिन ईश्वर के लिए यही है तो अब क्या होगा ईश्वर के की स्थिति कैसी हो जाएगी जब हम किसी को स्वतंत्र रूप से देख रहे होते हैं तो हमको सुख होता है ना निर्बाध होने के कारण तो उस सुख की हम कल्पना करते हैं कि इसमें सुख होगा ये अच्छा लगता है वो तो ईश्वर की वैसी स्थिति ही है तो उस स्थिति वाला सुख उसके साथ ही रहेगा ना वो तो ये मतलब उसके अंदर जो बड़पन की स्थिति है महत्ता है ये उसकी महिमा वो इतना अधिक यानी स्वतंत्र है इतना अधिक ऊंचा है अर्थात इतना अधिक आनंदित होगा वो दूसरा नहीं देख सकता है उसको देखते हुए देखते हुए मतलब उससे उप ऊपर हो करके उसको नहीं कह सकता है क्या देख रहे हो वो हमको हर समय कहेगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को कह देता है क्या कर रहे हो नीचे वाला नहीं कह सकता है क्योंकि वो चला जाएगा उधर तो क्या दिखेगा ही नहीं उसको तो नीचे वाला कभी कह नहीं पाएगा ऊपर वाले को पर ऊपर वाला नहीं कहेगा ऐसा नहीं हो सकता है देखता रहे ऊपर से और कुछ नहीं कहे बाद में बता देगा मैंने देखा था तो यहां जैसी स्थिति हम करते हैं वो ईश्वर तो करेगा ही नहीं वो भी हर समय दिन का देख ही रहा है हमारे से ऊपर हो करके ऊपर तो होके देख रहा है तो ये उसकी महिमा भी है और वो छोड़ेगा भी नहीं वो बताएगा कि हमने देखा है तो अब करने क्या है इसको टाला नहीं जा सकता है नीचे वाले ऊपर वाले को कैसे मना करेगा कि तुम मत देख मुझे भी नहीं सकता। भी नहीं सकता। हाँ मतलब छिप भी नहीं सकता और मना भी नहीं कर सकता एक बार सामने सामने तो मना भी कर ले, लेकिन वो इस ढंग से देख सकता है कि निचले वाले को दिखे नहीं ऐसा भी हो सकता है तो उस स्थिति में मना कैसे करेगा यानी मना हो नहीं पाएगा बात यहां आती है कि मना किया नहीं जा सकता है पूरी तरह से ऊपर वाले को देखने के लिए तो जैसे यहां ऊपर वाले को मना नहीं किया जा सकता है ऐसे ही ईश्वर जो देख रहा है हर समय इससे ये निकलता है कि अब ये स्थिति टाली नहीं जा सकती है स्थिति रहेगी रहेगी ही ही वो देखेगा ही देखेगा उसको देखने से मना नहीं कर सकता अर्थात हम उसको नहीं देखेंगे ये नहीं हो सकेगा वो हमको देखना बंद नहीं करेगा देखता ही रहेगा क्योंकि वो सर्वद्रष्टा है ही स्वरूप ही उसका सबको देखने का है तो उसका देखने का है तो हम उसकी दृष्टि से बच नहीं सकते हैं। तो अब ये फिर आएगा कि जब बच नहीं सकते हैं तो क्या करें अब छाती पर रख दिया किसी ने पैर पटक करके तो अब क्या करेंगे तो तलवा सहलाना ही है ना उसका और कोई उपाय है क्या उठाके तो फेंक नहीं सकते उसने रख दिया आप तो अब क्या करना पड़ेगा ठीक है जी इससे अधिक और चारा क्या है अपने पास नहीं गर्दन दबाएगा फिर वो मान लिया ना यही तो है ना उठाके तो नहीं फेंक पाएंगे बल बा, बात यहाँ आ रही है हम विरोध नहीं कर सकते रख दिया गर्दन बेपैर तो वो विरोध हाथी पकड़ की पकड़ में आ गए आप और रख दिया उसने पैर तो अब क्या करेंगे उसको गुस्सा मारेंगे क्या ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना अब तो वही जो करेगा मतलब माननी पड़ेगी ना उसकी कि आप जो कहते हैं ठीक स्वीकार रहे हैं अब तो ईश्वर और हमारे साथ बिल्कुल यही स्थिति है हम भले ही दिन रात ईश्वर का विरोध करते रहे हम दिन रात भले ही उसको नहीं माने उसकी और हम कभी भी ध्यान नहीं दे उसको जानने का प्रयास नहीं करें हम स्वतंत्रता से उसके विरुद्ध कितना ही आचरण करते रहे इतना सब कुछ होने के बाद भी बच नहीं पाएंगे उसकी ऐसे ही सामर्थ है वो देखने वाला भी अर्थात जान तो लेता ही है इसके बाद वो अब क्या है वो सर्वशक्तिमान भी है और हमारा न्यायकर्ता भी है वो तो सारे गुण उसके हाथ में ही है सब कुछ उसके हाथ में है तो हम विरुद्ध चल नहीं सकते होने चाह करके भी इससे विरुद्ध हो नहीं सकते हैं तो अपने को अब क्या करना ये जो हमारी उल्टी बुद्धि दिन रात काम करती है वो तो मुझे देखता नहीं है वो मुझे सुनता नहीं है वो मुझे जानता नहीं है वो मेरा कुछ करता नहीं कर नहीं सकता ये मिथ्या मान्यता दिन रात जो हमारे हमारी चलती है हम अकेले सब कुछ कर रहे हैं स्वतंत्र हो के देख सुचाए जो कुछ भी देख सुनते हैं, जानते हैं अकेले ये अपनी जो दुर्बुद्धि है इसको हटाना है क्योंकि मंत्र के आधार से हमारी ये भाव बुद्धि मिथ्या सिद्ध होती है ऐसा हो नहीं सकेगा जैसा मान के हम चल रहे हैं वैसा कर नहीं पाएंगे होगा ही नहीं क्योंकि वो चक्षु है सभी को देखने वाला है दूसरी बात है कि वो चक्षु तो है यहाँ लोग में जो सभी को देखने वाला होता है अब क्या करता है वो अपनी चलाता है फिर सबसे ऊपर जब हो जाए होता है ना कोई व्यक्ति पहले दरिद्र था दरिद्र था तो, तो भोला भाला था वो ठीक ठाक जो सभी की बात सुन लेता था अब वही व्यक्ति जब अमीर हो जाता है तो पहले जब दरिद्र था तब तो लोगों को देखता था और कहता था यानी दरिद्र क्या करते हैं, ना पहले ये कहते हैं जितने भी अमीर हैं, वो सभी बेईमान होते हैं उसकी मान्यता ही होती है ना कि कोई भी जो अमीर बना है वो बिना बेईमानी करके बनता ही नहीं है अन्याय करके ही बड़ा बनता है कोई जो दरिद्र होते हैं या जो असमर्थ होते हैं तब तक ये मान्यता रहती है लेकिन वही व्यक्ति दिन रात खून पसीना बहा करके ही तो बड़ा होता है ना जो सेठ बनता है या बड़ा होता है गरीब व्यक्ति ही बनता है ना तो वो लूट के तो नहीं बनता है सब सारे तो नहीं बन सकते लूट करके ही अचानक हो जाए परिश्रम तो कम तो वो एकाध मिलेगा लेकिन परिश्रम नहीं करे और अपने आप लॉटरी खुल जाए ऐसा नहीं होगा जो भी जितना भी बड़ा धनबान बना है वो पूरा लूट के जैसे पहले की मान्यता तो नहीं लूट के ही बना है यही मानते है ना गरीब तो ये मानते है कि अमीर जो भी बना है लूट के ही बना है तो ऐसा पूरा नहीं है यद्यपि वो करता है तो बेमानी तो करता ही है तो जैसे अमीर करता है बेमानी गरीब भी करता है काम करने में बचते नहीं है क्या तो लेकिन परिणाम एक कम आता है क्योंकि इसकी पूंजी कम है दूसरे की पूंजी अधिक है इसलिए उसका परिणाम अधिक आ जाता है बेमानी दोनों की चलती है तो ऊपर जो भी बढ़ेगा ऐसा नहीं होगा सर्वथा बेमानी से बढ़ेगा उसका अपना परिश्रम भी होता है बिना परिश्रम के ये नहीं बढ़ सकता है लेकिन फिर भी मान्यता ऐसी नहीं बन पाती है तो ऐसी फिर ऐसा और प्राय होता भी है कि पहले व्यक्ति दुर्बल रहता है तो हर किसी की मान लेता है वो सज्जन रहता है ना लेकिन जैसे ही समर्थ होता है फिर अब कहता है बदला लूँगा जैसे नेता होते हैं कोई भी हो गया वो पहले दबा हुआ था तो अब क्या हुआ जैसी शक्ति आई उसके ऊपर फिर वो, वो ही करता है एक राजा पहले दूसरे को दबाता है और दूसरा जो पहले दबा हुआ था अब निकालता है सारी आयोग बनाने लगता है उसका ये बैठा और ये किया इसने ये किया इसने ये किया पिछली वालों का वो निकालने लगता है तो यहाँ जो ऊपर जिसके पास भी आप शक्ति दे देंगे सामर्थ्य दे देंगे ऊपर जाते ही वो अपनी निकालने लगता है वो बदला लेना शुरू कर देता है अब यही बात क्या है ईश्वर में है कि वो सबसे बड़ा बलवान होते हुए लेकिन ऐसा नहीं है वो हमारे पास जब शक्ति बुद्धि सामर्थ्य बढ़ जाती है तो हम दूसरे का दबाने लग जाते हैं उसको सताने लग जाते हैं उसके ऊपर अन्याय करने लग जाते हैं ऐसा होता है प्राय होता है लेकिन ईश्वर में ये वाला दुर्गुण नहीं है इतना सब कुछ होते हुए सारी सामर्थ सर्वाधिक सामर्थ होते हुए क्या है वो हितकारी है देवों का हितकारी है देवों का अर्थात जितने भी दिव्य गुण देने वाले पदार्थ हैं अच्छे गुण वाले सुख देने वाले जो पदार्थ हैं और जो विद्वान है विद्वानों का हितकारी है मूर्खों का नहीं है मूर्ख तो उल्टा चलता ही रहेगा उल्टा ही सोचेगा उल्टा ही करेगा तो उसके अनुकूल कैसे करेगा वो ईश्वर कर नहीं सकता है मूर्खों के विरुद्ध अनुकूल काम तो कर ही नहीं सकता ईश्वर अनुकूल अनुकूल तो विद्वानों के ही होगा ना बुद्धिपूर्वक काम करता है वो तो जो बुद्धिमान होगा या ज्ञानपूर्वक जो अपनी इच्छाएं या कर्म रखता है उसके ही अनुकूल होगा ईश्वर अर्थ में अ ज्ञानपूर्वक वाले को चल ही नहीं पाएगा ईश्वर उसके स्वभाव के विरुद्ध होता है हम अब कहेंगी ईश्वर मत देखो मुझे मुझे जो करना है वो करने दो तो वो कैसे करेगा ईश्वर देखना बंद तो कर नहीं सकता है ना तो मूर्ख व्यक्ति तो उल्टा ही सोचेगा हर समय इस कारण से मूर्खों का हित नहीं कर पाएगा ईश्वर जो विद्वान होगा अर्थात वास्तविकता को जो समझता है वो अपनी भावना वैसी करेगा ना क्रिया अपेक्षा वैसी व्यक्त करेगा ईश्वर के सामने तो अब वो उसका हित करेगा ईश्वर इस कारण से कहा गया कि वो विद्वानों हितकारी तो है वो अन्यायकारी नहीं है सब कुछ समर्थ होते हुए लेकिन हितकारी फिर भी है है, उसका जो विद्वान यानी ईश्वर की अजय के अनुकूल चलता है या जो वास्तविकता है जो यथार्थता है उसके अनुसार जो चलता है उसका हितकारी है वो देव हितम देवों का विद्वानों का या दिव्य गुण वाले पदार्थों का सुखद पदार्थों का हितकारी है वो फिर पुरस्तात पुरस्तात मने पहले है वो प्रधान है मुख्य है सबसे बढ़कर के है वो अब इसमें जितने भी पदार्थ हमको दिखाई देते हैं व्यक्ति है अधिकारी है या फिर पृथ्वी सूर्य चांद जितने भी बड़े बड़े पदार्थ हमारी बुद्धि में जो भी बड़ा पदार्थ नामक है कोई पदार्थ ये बड़ा है उसमें आप गिनती करके देखिए तो ईश्वर वाला नहीं जोड़ते हैं व्यक्ति को बांध लेते हैं कि ये बड़ा है समझ में आ जाता है वस्तु को देखकर के भी समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा है समुद्र किनारे पर खड़ा होकर के देखते हैं लगता है बहुत बड़ा है ये लेकिन इस बड़प्पन से ऊपर बुद्धि नहीं जाती है इससे भी बढ़कर की कोई वस्तु हो सकती है ये वाली बुद्धि नहीं जाती है हाँ तो इस कारण से ईश्वर के लिए कह रहा है कि सबसे बढ़ के है वो सबसे पुरस्तात है पहला है वो प्रधानता तो अब अपनी बुद्धि क्या होगी संकुचित बुद्धि है ये हम केवल इन्हीं चक्षुष पदार्थों को या अपने इंद्रिय के द्वारा जिनको जाना है उतनी समझते हैं इससे ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो ये हमारे लिए एक संकुचित बुद्धि है सीमित बुद्धि है इस बुद्धि को हटाना होगा क्योंकि इन सबसे बढ़कर के वो पदार्थ है ईश्वर जो है सबसे पहला है सबसे ऊंचा है सबसे मुख्य है वो पुरस्तात। और शुक्रम है शीघ्रकारी है पदार्थों का निर्माण करने वाला और शुद्ध स्वरूप है वो सभी का करने वाला है लेकिन निष्पक्ष होकर करने वाला है बुद्धिपूर्वक करने वाला होता है तत्व रूप में वो सबको करता है बनाता है वो इस कारण से शुक्रम है और उच्चरत प्रलय के पहले से भी विद्यमान रहता है आ रहा है वो हम जो कुछ भी जानते हैं देखते हैं वो बनी हुई सृष्टि को ही मान के चलते हैं इसके पीछे कुछ नहीं है पर ऐसा नहीं है सृष्टि से पहले भी कोई पदार्थ होना चाहिए क्योंकि जो चीज बनी है वो बनी हुई वस्तु बनने से पहले नहीं होती है जितने भी कारी पदार्थ हैं कारी पदार्थ पहले नहीं रहते हैं बनने के बाद ही रहते हैं ना वो तो अब जितने भी कार्य पदार्थ है इससे पहले कुछ तो मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो थे ही नहीं तो अब ये नहीं थे तो कोई तो था नहीं तो ये कैसे हो जाएंगे क्योंकि इनके होने के लिए ये अपने आप समर्थ नहीं है बनाने को हाँ हाँ क्योंकि ये होते तो फिर बनाता बनाने की जरूरत क्या थी इनको ये नहीं थे तभी तो ये बने हैं ना तो जब नहीं थे तो अपने को बनाया कैसे इन्होंने अपने को बना नहीं सकते थे क्योंकि ये नहीं थे तो अब ये होगा कि अगर ये नहीं थे तो नहीं बनाए थे तो पर बने ये तो कोई दूसरा चाहिए ना फिर बनाने वाला ये जो बनने वाला है वो अपने को कैसे बनाएगा वो तो बना है तो बनने का मतलब हुआ उसको कोई और जरूर चाहिए दूसरा बनाने वाला चाहिए ही चाहिए तो ऐसे ही ये सृष्टि है संसार है ये बना हुआ पदार्थ है तो बना हुआ होने के कारण पहले नहीं नहीं नहीं नहीं, था था था ये। और और अपने आप को बना नहीं सकता है था नहीं। बना सकता ही क्योंकि बनाता कैसे? और बना होता तो बनने का मतलब नहीं था फिर जो होता है वो बनाया थोड़े जाता है वो तो है ही उसको बनाने की मतलब क्या वो अपने आपको क्यों बनाएगा जो है ही तो संसार यदि होता तो ये बना हुआ नहीं होता पहले से यदि होता अपने आप बनने वाला होता तो बनने की जरूरत नहीं थी इसको तो लेकिन ये बना हुआ है इस कारण से क्या होगा अब इससे अतिरिक्त चाहिए बनाने वाला हर समय बनने वाले से अतिरिक्त होता है तो ऐसे ही सारे पदार्थ पूरा संसार हमारी बुद्धि में एक बार में आना चाहिए कि ये बना हुआ है अब बना हुआ है उसके बाद होगा कि अब बना हुआ है तो बनाने वाला चाहिए जब तक ये बना हुआ नहीं दिखेगा तब तक इसका बनाने वाला है ये भी नहीं दिखेगा क्योंकि बनाने वाला तब खड़ा होता है जब बनने वाली चीज अभी नहीं दिखती है तभी तो कहेंगे ना इसको कर दो रोटी बना दो अब रोटी बनी हुई है तो क्या बनाएंगे उसको तो वस्तु हमें चाहिए ये बुद्धि में दिख जाएगी लेकिन अभी है ही नहीं तब कहेंगे कि हाँ ये बनाने वाला है बनाओ तो बनाने वाले की सिद्धि तब होगी जब बनने वाली वस्तु हट जाए सामने से तो संसार जब बुद्धि में दिख जाएगा कि ये कभी नहीं बना था तब ये बात बुद्धि में आएगी कि हाँ फिर इसको किसी ने बनाया और यही दिखता रहेगा खड़ा चुपचाप नित्य रूप में तो ईश्वर नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा सामने क्योंकि उसकी अपेक्षा ही नहीं है फिर हाँ हाँ उसका करता तभी सिद्ध होगा अस्तित्व जब तक नहीं मानेंगे कि नहीं था तब तक करता ही नहीं सिद्ध होगा ऊपर हाँ का है ना प्रलय से पहले यानी प्रलय के पहले भी, भी रहता है और प्रलय के बाद भी रहेगा वो संसार के बाद। ऐसा कि के बाद बाद ऐसा कि प्रलय रहता है, मतलब बना संसार। शब्द क्या है इसमें प्रलय के उर्द वही रहता है वो पहले से यहाँ मतलब पहले है प्रलय से पहले वही रहता है संसार अभी उसमें जाएगा संसार से पहले प्रलय के उद्धव में तो क्या प्रलय से पूर्व भी रहेगा वो प्रलय के काल में भी रहेगा यहाँ प्रलय के में संसार होना चाहिए पुरस्तात पहले और पर नहीं पुरस्तात का तो अर्थ किया ना प्रधान है तो मुख्य है अगुआ सबसे आगे है वो सर्वश्रेष्ठ है वो सबसे बढ़कर के है पुरस्तात सबका आदि प्रथम कारण बताया ना इसमें सबका आदि प्रथम कारण वही है सबसे बढ़कर क्या है वो मूल कारण है और इसमें कहा प्रलय के ऊपर प्रलय के ऊर्द्व वही रहता है यानी या ये कहो कि अभी जब प्रलय हो जाएगा तब कौन रहेगा तब वही रहेगा फिर और कोई रहे संसार नहीं रहेगा तब कौन रहेगा फिर ईश्वर रहेगा यानी ईश्वर ना देखने में ये हेतु तो क्योंकि ईश्वर की सिद्धि में हमारे पास शब्द प्रमाण को यदि हटा दें तो अब अनुमान ही रहेगा ना और तो कुछ रहेगा प्रत्यक्ष तो है ही नहीं हो जाने पर भी है। हाँ ईश्वर को जानने के लिए हमारे पास अगर शब्द प्रमाण से नई बुद्धि काम कर रही है तो अब ईश्वर को सिद्ध करने के लिए केवल संसार ही हेतु है तो और कुछ नहीं बचता हेतु तो। क्योंकि प्रत्यक्ष संभव नहीं शब्द प्रमाण नहीं पकड़ में आ रहा है वो श्रद्धा नहीं उस पर तो अब होगा अनुमान को से कर जानना पड़ेगा क्योंकि संसार का खंडन नहीं कर सकते इसको हमारी बुद्धि स्वीकार कर रही है तो इस कारण से अब ईश्वर की जो सिद्धि होगी केवल संसार के आधार पर होगी तो संसार के आधार पर भी तब होगी जब संसार अनित्य सिद्ध होगा नित्य संसार दिखेगा तो ईश्वर को मानने की नहीं आएगी अपेक्षा ही नहीं बनेगी इसको जरूरत नहीं मानने की जानने के लिए संसार को अनि रूप में जानना ही होगा उसको बुद्धि से हटाना ही पड़ेगा मतलब इस कारण से वो उच्चरत है तो अब जब ईश्वर की ऐसी स्थिति है इस रूप में वो विद्यमान है तो अब हमारा बनता है कि जो कुछ भी देखना सुनना हम कर रहे हैं अब उसके साथ कर रहे हैं सहित ईश्वर के आगे ही सब कुछ कर रहे हैं तो जब ईश्वर के आगे कर रहे हैं तो हमारी ये प्रार्थना या भावना अब होनी चाहिए कि पश्चिम शरदा सतम हम ईश्वर से युक्त होकर के सौ साल तक देखें ईश्वर के से युक्त होकर के सौ साल तक जाने कोई भी वस्तु अब हम जान रहे हैं वो ईश्वर के ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए अभिप्राय निकलेगा जो कुछ भी जानेंगे हम सौ साल तक हम जानते रहेंगे लेकिन वो जानना हमारा ईश्वर के अनुकूल होना चाहिए उसके ज्ञान के यथार्थ रूप में होना चाहिए उल्टा सीधा जान करके हम विद्वान बन जाए तो कोई लाभ नहीं होगा ऐसे जीवे सरदा सतम जीने की इच्छा हम रखें मर जाने की कोई अपेक्षा नहीं है लेकिन कब यानी उसके सामने हम जीते रहें, अब किसी के सामने जीने की फिर इच्छा नहीं होती है कारण ये है कि जीवन जो होता है सर्वथा दोष रहित होता नहीं है किसी के सामने हम क्यों नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हमसे दोष होता है और जिसके सामने दोष हो जाएगा उसके सामने निडर नहीं निर्विक नहीं हो सकते हाँ जो माता पिता आदि से बड़ों से डर लगता है ना कलेक्टर हो जाए व्यक्ति तो भी डरता है क्यों डरता है माँ बाप ने उसके वैसे दोस्त देख रखे हैं ना जिसको वो हटा ही नहीं सकता है कभी मना नहीं कर सकता नंगाई तो खेलता था वो पता नहीं क्या क्या करता था टट्टी पे साफ अपना हाथ से रगड़ रगड़ ये सारे माँ बाप ने देख रखे हैं उसको उस दोस्त को याद करके उसको काट ही नहीं सकता है ऐसी में ऐसी भूल में करता था और इनके सामने करता था कैसे हटाएगा इस कारण से अंदर जो स्थिति होगी ना कभी उससे बढ़ करके हूँ मैं ये बनेगी ही नहीं उसकी इस कारण उससे भीतर भय रहेगा हठपूर्वक विरोध करे ये बिन्न बात स्वाभाविक डर अंदर बैठा रहेगा क्योंकि उसके सामने हम ये दोष कर चुके हैं तो जिसके सामने भी हम एक बार दोष कर देते हैं उसके सामने हम खड़े नहीं हो पाते इसलिए डर लगता है और जीवन में ऐसा नहीं होगा कि दोष नहीं करें हम तो जीवन सर्वथा दोषयुक्त रहता ही है तो दोष के कारण फिर हमको जिसके सामने दोष करते हैं डर लगता है जाने तो ईश्वर के सामने भी अगर हम जीने की इच्छा करेंगे तो निश्चित से भूल तो होगी होगी वो अच्छा नहीं लगेगा तो इस स्थिति में क्या होगा जीवन ही छोड़ देंगे जीने की इच्छा फिर नहीं होगी लेकिन जीना तो है दे दिया जीना भी उसकी वो है आजियाँ एक तरह से तो उतने दिन तक ठीक है हम जी लेंगे सो साल से ज़्यादा जीना नहीं चाहेंगे जीते रहें लेकिन उसके अनुकूल जीते रहें कहा है ना तो अनुकूल जीते रहेगा मतलब अर्थ वही निकलेगा जीना नहीं चाहेंगे फिर सौ साल से जीना की इच्छा अभी जो हम करते हैं ना अधिक जिए वो वस्तु इसलिए है कि ईश्वर से नहीं जुड़े हैं नहीं होगा इच्छा नहीं होगी ईश्वर कससे जुड़ गए तो जीने की इच्छा नहीं होगी हो सौ साल के बाद मतलब वो कह रहा है ना आपसे युद्ध संबद्ध होके इसी को मना कर रहा है ना जो अभी हमारी जीने की इच्छा है ना वस्तुता इसका निषेध है इसमें इस अभी हम जो जीने की इच्छा करते हैं ये स्वतंत्र पहले कहा है ना मैंने वो स्वतंत्रता से कहते है मुझे देख सुन जान नहीं रहा है तो इतने दिन तक मैं जीते रहू ऐसी है हमारी से तो नहीं बोल बात है कि हम ईश्वर से सहित संबद्ध होकर जीवे कथन ये किया जा रहा है, तो रहा है। हाँ कि हम। लेकिन हम जो मानते जो समझ रहे हैं ना हम कि जिये सो साल तक जिये या सौ साल से अधिक जिये जब ये हम कह रहे होते हैं तो हमारी भीतर जो मान्यता है ना उसके आधार पर हम कह रहे हैं ये वो के आधार पर ऐसा मानते हैं तो उस लेकिन मंत्र में जो कह रहा है इस अर्थ को लेंगे वो भावना मिट जाएगी फिर सोशाल जीने की नहीं होगी अभी जिस रूप में शोशाल जीने की है ना इच्छा अगर वो वाली नहीं होगी हट जाएगी जिएंगे फिर भी लेकिन वो जीना के जीन या जीना सुनना यहाँ गौण है ईश्वर का सानिध्य मुख्य है ईश्वर का सानिध्य जब आएगा तो ये गौण हो जाएगा देखना सुनना अपने आप वो गौण हो जाएगा तो वो आता है ना उपनिषद में तसे तावा देव चिरम यानी वो मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठा रहता है जीवन मुक्त जो हो जाता है वो प्रतीक्षा में रहता है कि कब मेरी छुट्टी हो जाए उसके बाद जीने की इच्छा ही नहीं रहती है जितने दिन तक जीवन है उतने ही तो दुखों का संबंध होता है ना जीवन रहते ही दुखों से रहेगा ही नहीं असंबद शरीरम न प्रिया प्रिय प्रियता शरीरम व संतम वह है ना वो दुख सुख से रहित हो ही नहीं सकता है तो जो जीवन मुक्त हो जाता है उसकी तो वैसी इच्छा मर जाती है रह सकता लेकिन दूसरी सब उसके सामने आप नहीं कुछ करना चाहेंगे से युक्त होकर के के किसी सामने क्यों रहना चाहेंगे और शरीर रहते हुए निर्दोष हो नहीं सकते शरीर से रहित हो जाएंगे तो अब दोष नहीं होगा उसके अधीन चले जाएंगे तो मुक्ति में तो सारा ठेका ले लिया ना ईश्वर ने जो करेगा सब ठीक ही होगा क्योंकि गलत वहां कर ही नहीं सकते मुक्ति की स्थिति में गलत कर ही नहीं सकता जीवात्मा क्योंकि सारा जो कुछ करता है वो ईश्वर के सामर्थ्य से करता है अपनी से तो करता नहीं है और उसकी अपनी जो सामर्थ्य होगी पूरे नियंत्रण में होती है उसकी प्रकृति तो नहीं है नियंत्रण में प्रकृति के गुण तो छूट हो जाते हैं ना इसमें इसके गुण को तो बदल नहीं सकता ईश्वर और यहाँ छोड़ दे देता है तो अब यहाँ दोष हम कर सकते लेकिन मुक्ति वाली स्थिति में कि सारा जो कुछ करेगा बिल्कुल होगा। मुक्ति वाला दोष करेगा ही नहीं तो जब दोष नहीं करेंगे तो वहां से हटने की भी नहीं होगी प्रवृत्ति सबके सामने निर्दोष होकर के तो सामने रहने की इच्छा होती है ना कोई चीज आपने विचार कर रहे थे और बहुत अच्छी बात आ गई समझ में और सबके सामने आए तो क्या चुप बैठे रहेंगे आप बिना बताए नहीं रह सकते आप कोई अच्छा काम कर लिया है आपने और बहुत ठीक है वो बिना किसी को दिखाए रख लें ऐसा नहीं होगा घोषणा करेंगे ही करेंगे देखो मैंने किया है ऐसे अच्छा काम करने के बाद हम पीछे नहीं रहते कभी भी फिर तो सबके सामने रहना ही रहना चाहते हैं लेकिन जब बुरा कर लिया है तो लगता है मेरा नंबर नहीं आए वहाँ पर हाँ ना आए तो अच्छा है कोई ना पूछे इस विषय में तो अच्छा है तो दोष रहते हुए हम दूसरे के सामने नहीं रहना चाहते हैं पर निर्दोष होकर रहने में फिर बाधा नहीं होती तो ये पूरी निर्दोषता की स्थिति जो आएगी वो ईश्वर के संबंध से ही आएगी इसलिए वहाँ कोई बाधा नहीं है अब पर यहाँ रहेगी बाधा तो ईश्वर से संबद्ध हो करके हम मुख्य अर्थ लेना है सम्बद्ध हो करके सौ साल तक देखते रहें सौ साल तक जीते रहें सौ साल तक सुनते रहें सौ साल तक उपदेश करते रहें दूसरों को भी बताते रहें और अधीन हो करके रहें और सौ साल से आगे भी अगर होता है शरीर दिया हुआ है तो रह जाएंगे कोई भी बात नहीं अब इसमें यह अर्थ हो जाएगी कि कोई बात नहीं सौ साल से अधिक भी जी लेंगे ये अर्थ निकल जाएगा अविद्या स्थिति में जीते रहे सौ साल से आगे भी ये निकलेगा अर्थ लेकिन विद्या अर्थ में सौ साल के बाद भी जी लेंगे कोई बात नहीं ये अर्थ निकलेगा दोनों तो में अंतर हो जाएगा तो ये मंत्र का भाव समझना चाहिए okay.